नमो भगवत श्रीमद्भगवद्गी थरूप अध्याय एक श्लोक संख्या से आगे संख्यागे अन्वाद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदयचरणारिवक्तिदात स्वामी संस्थाचार्य के द्वारा ओम अज्ञान ज्ञानांजनशलाकया चुनाम कल हमने देखा भक्ति करने से सदगुण अपने आप आते हैं और यदि सदगुण नहीं आ रहे तो भक्ति नहीं हो रही है भक्ति करने में कुछ समस्या है इसलिए आचार्य घर बताते हैं दोनों साथ साथ में कल्टीवेट होना चाहिए सदगुण भी लाने चाहिए और भक्ति भी करनी चाहिए भक्ति किए बिना यदि सदगुण लाने का प्रयास करते हैं तो वो सदगुण स्थायी नहीं रहेंगे थोड़े समय बाद चले जाएंगे वापस जबकि बिना सदगुण के भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो कठिन रास्ता है भक्ति में ठीक से प्रगति नहीं हो पाती है क्योंकि क्यूँकी भक्ति नहीं होती है पहले से हमारी तो इसलिए दोनों साथ साथ चलना चाहिए प्रयास वर्णाश्रमाचार अवता पुरुषेना परमान विष्णु पंथा नत्व से कारण इस श्लोक के अनुसार जो सदाचार है और भक्ति है दोनों साथ में चलने चाहिए इससे बढ़िया पथ और कोई नहीं है भगवान को प्रसन्न करने का ये विष्णु क्राण में बताया प्रभुपात बार बार करते हैं तो अर्जुन में ये भक्त होने के कारण ये सब सदगुण थे और इसलिए अर्जुन दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं अपने शत्रुओं के बारे में भी सोच रहे हैं तो शत्रुओ को हानि होगी ये भी अच्छा नहीं है मित्र के बारे में ही नहीं अपनी सेना के बारे में दूसरे सेनाओं के बारे में भी सोच शत्रु की सेना के विषय में भी एक सदाचार है नाशम समाज में वैदिक समाज में कि घर में यदि कोई अतिथि के रूप में आता है तो उसको सत्कार करना चाहिए फिर वो चाहे हमारे शत्रु भी क्यों नहीं हो फिर भी उनका सत्कार ऐसे करना चाहिए जैसे वो हमारे मित्र हैं, है न तो भयम घर पे शत्रु भी आए तो उनको अच्छी तरह से खातिरदारी करनी चाहिए कि उसे ये भय नहीं रहे कि मैं शत्रु के घर आया हूँ अपना ही घर समझो उसको कौन? शत्रु ए? तो ये वैदिक समाज में ये सदाचार था वो तो आपको पता वो नहीं चलेगा वो तो आते ही है किंतु हम इस प्रकार से व्यवहार करें कि वो हमको वो उनको भाई नहीं लगे ऐसा नहीं है वो ठग के जाएगा तो वो भी ऐसे व्यवहार वाला होता है ना तो है। हम अपना धर्म पालन करें और फिर जो परिणाम होता है वो फिर भगवान की इच्छा समझनी चाहिए ऐसा नहीं है कि शत्रु घर पे आए तो हमारे सब जो खजाना है वो उनको ला करके दिखा दे कि देखो यहाँ पे खजाना है ले चोरी करके लेके जा ऐसा नहीं होता है लेकिन एक सदाचार के नियम होते हैं कि घर पर यदि अतिथि आए हैं तो अतिथि का सत्कार कैसे करते हैं उनको आसन देते हैं पानी देते हैं भोजन देते हैं आराम करने के लिए जगह देते हैं उनसे मीठे शब्दों में बात करते हैं गाली गलोच नहीं करते हैं ये सब नियम है ना अभी तो शत्रु आया तो उसको आप पानी भी नहीं दोगे खाना भी नहीं दोगे तुम इधर क्यों आए ऐसा करके बात नहीं होती है उनको भी यही सब सदाचार के नियम से लेना है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको सब कुछ घर का सोप देना है लेके जाओ तो जो होता है छठ के साथ साठ्यता से कार्य करना चाहिए ये भी चारण के पंडित छठे साठ्य मात्र है जो तो छठ व्यक्ति है तो चाल, चालाक व्यक्ति है या नालाक व्यक्ति उसके साथ हम भी नालायक करेंगे ये भी एक चाणक्य पंडित का सुझाव है या सलाह है लेकिन नालायकी अच्छे शब्दों में भी की जा सकती है <laughs> अच्छे व्यवहार से भी सदाचार से भी की जा सकती है तो शत्रुओं के साथ उस प्रकार से कर सकते हैं? होता है न दुर्योधन ने भीष्म पितामह को चढ़ाया कि आप अर्जुन को मार दो भी करके तो उन्होंने प्रण ले लिया कि तो दुर्योधन ने की, की ना शट की तरह कार्य किया तो ऐसा नहीं कि अर्जुन जा करके या भगवान जा करके दुर्योधन को गाली गलौच कर रहे हैं उन्होंने भी उसी प्रकार से अच्छे शब्दों में शाख्य कर दिया कि अर्जुन ने बताया कि आपने हमको वचन दिया था तो अभी अभी वो वचन पूरा करने का समय है तो दुर्योधन को भी पता था कि ये अभी गए कुछ हो गया उनको भी वचन पूरा करना पड़ेगा तो दोनों ने सभ्यता से सदाचार से कार्य किया पांडव और कौरव लड़ते थे और रात को बैठकर के सब भोजन करते थे साथ में शत्रु भी है और साथ में भोजन भी करते हैं पता नहीं मुझे प्रॉपर तो बार बार ये कहते हैं कि सब जो थे साथ में बैठ के फिर भोजन करते हैं है। है। तब तो भी ऐसा ही होता है रोज युद्ध होता होता शाम को सब मिलकर करके खाते थे भोजन करके साथ में और पांडव लोग और भगवान जरा संघित बन के रहे थे युद्ध के समय से तो पूरा जिसमें पेड़ धोना इत्यादि भी होता होगा तो ऐसे तो भी किया और फिर तो लड़ाई भी है वही तो ये ये तो सब देता है ईर्षा नहीं है उस प्रकार से केवल ईर्षा नहीं है सब मिल के <laughs> मतलब जब दुर्योधन जैसे दुर्योधन और सब कौरव भी यदि सदाचार पालन करते हैं तो भक्तों को तो करना ही चाहिए ना लेकिन वो सदाचार के नियम जो है भक्ति के बिना वो स्थायी नहीं होते हैं, वो तो चले जाएंगे उसका कोई अर्थ नहीं कम से कम ये मनुष्य जीवन तक रहेंगे उसके बाद वापस कोई दूसरा शरीर मिलेगा तो सदाचार के ज्यादा से ज्यादा मनुष्य जीवन तक रहेंगे ठीक तो उसके बाद दूसरा शरीर मिल गया तो उसमें कहाँ होंगे आपके सब सदाचार के नियम आउट <laughs> तो मनुष्य ही पालन कर सकता है अर्जुन कह रहे नकन अवस्था तुम भ्रमती वचे में मन निमित्ता नि च पश्या विपरीता नी के भी सब विपरीत निमित्त दिख रहे हैं क्योंकि अर्जुन अभी देख रहे हैं कि लड़ेंगे तो भी नुकसान ही नुकसान है चाहे दो दो संभावना है या तो लड़ू या तो नहीं लड़ू लड़ने के अंदर अंतर्गत दो संभावना है या तो जीतूंगा या तो हारूंगा जीतूंगा तो भी नुकसान है मतलब तो भी सब कुछ खत्म है हारूंगा तो भी सब कुछ खत्म है और यदि नहीं लड़ूंगा तो मैं धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा हूं अपना स्वधर्म नहीं कर रहा हूं तो भी करूँ क्या इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे तो सब उल्टा ही दिख रहा है कुछ भी करूं उसमें हार है तो मैं करूं क्या ये उनको आ, है इसलिए उनको भाई भी हो रहा है इसलिए उनको ऐसा अनुभव ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे क्यों हू कुछ भी करे एक तरफ खुआ दूसरी तरफ खाई, खाई। या तो आपको कुएं में गिरना है या तो खाई में गिरना है अभी आप सिलेक्ट करो आपको फांसी लगा के मरना है आपको जलते हुए तेल में कूद के मरना है या आपको पहाड़ से नीचे फेंक दे उस प्रकार से मरना है या आपका गला काट दे उस प्रकार से मरना है ये अलग अलग ऑप्शन है अभी आप सिलेक्ट करो किस प्रकार से मरना है लेकिन मरना तो है तो आप सोचोगे ना ये कैसी स्थिति आ गई अभी करे क्या क्योंकि तो आपको तो मरना नहीं है ऐसी तो स्थिति में है अर्जुन कि कुछ भी करे उसमें नुकसान ही नुकसान है तो इसलिए व्यक्ति ऐसे समय सोचता है कि मैं अस्तित्व में क्यों हूं मैं हू ही क्यों निराश हो जाता है तो ऐसे अर्जुन की स्थिति है तो यह स्थिति इसलिए है क्योंकि अर्जुन अपने स्वार्थ से सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या भला होगा मेरे लिए मेरे परिवार के लिए मेरे राष्ट्र के लोगों के लिए स्वयं देहात्म बुद्धि से सोच रहे इसलिए ये समस्या आ रही है सब लोग अपने स्वार्थ का सोचते हैं। लेकिन मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु है भगवान की सेवा में इसलिए अर्जुन सोच रहे थे उसकी विजय हो चाहे पराजय पराजयी जो भी कुछ हो वो तो शोक का ही कारण बनने वाली है तो इसलिए वो द्विधा में है लेकिन यदि अर्जुन इस प्रकार से सोचते कि भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध को चाहते हैं और उनकी इच्छा पूरी करना यही मेरा कार्य है तो उनको ये शोक नहीं होता चाहे शिक्षक के संबंधी मर जाए चाहे सब राजा मर जाए कुछ भी हो जाए चाहे स्वयं मर जाए तो भी वो शौक नहीं होगा क्योंकि उसमें उनको कुछ नुकसान नहीं दिखेगा नुकसान तो तब दिखता है जब हम कोई चीज अपनी मानते हैं जब चीजें अपनी नहीं है जब सब भगवान की चीजें हैं और भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कर दो तो फिर उसमें नुकसान नहीं दिखना चाहिए उसको करना चाहिए तो उस प्रकार से अर्जुन से तो समस्या नहीं होती इनको ऐसे लेकिन अर्जुन अभी अपनी भौतिक कैलकुलेशन कर रहे हैं और इसलिए अर्जुन अभी खड़े नहीं रह पा रहे हैं फस जाते है ना कहीं बार लोग फंस जाते कुछ भी करूँ तो गई भैंस पानी में भाव रहा है ना गई भैंस पानी में तो गया अब तो हाथ से निकल गया काम तो नहीं। बचेंगे नहीं <laughs> तो समय लगता है अभी क्या करूं <laughs> कैसी स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि हम अत्यधिक आसक्त अपनी इंद्र तृप्ति से इसलिए कुछ गल... कई बार होता है कुछ हम गलत काम कर लेते हैं और सोचते हम बच जाएंगे धोखा दे देंगे चकमा दे देंगे चूना लगा देंगे और जब पकड़े जाते हैं मतलब ऐसी सिचुएशन आती है कि अभी तो कुछ भी बोलू पकड़ा जाऊंगा सब जगह से भांडा टूट गया <laughs> तो लगता है अभी मैं क्या करूँ अभी तो गया अभी क्या करूँ क्या उपाय कुछ नहीं होता है सोच आत्महत्या कर लेता हूँ <laughs> हुआ था ना हमारे गुरुकुल में ऐसा हुआ था सब जगह से जब पता चल गया कि भांडा फूट गया एक के बाद एक एक के बाद एक, एक सुबह से लेके शाम तक जा रहे थे बच्चे तो पता चला हाँ अभी तो अब तो सब भांडा फूट गया अभी तो किसी तरह से मैं बोल के बच नहीं सकता हूँ करू क्या तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ बोला है ना आपको बोला है न हाँ। बलराम को ही बोला तो तो क्यों क्योंकि ये स्थिति में आ गए अब तो कुछ भी करे खत्म हो गई अब तो कहीं से बच नहीं सकते <clears throat> और ऐसी चीज क्यों आई क्योंकि तो इंद्रिय तृप्ति से आ सकते अपने स्वार्थ का हाँ। अपने स्वार्थ इसलिए कि भौतिक धरातल पर इस प्रकार की सिचुएशन आती है हम कितने बुद्धिमान क्यों हमारे नहीं चाहने पे भी ऐसी स्थितिया आती है इसके भौतिक चीजों से आवश्यक नहीं रहना चाहिए उसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है <स्थाँगा> न चेयो नुपश्यामी हत् स्वजन मा न कांक्ष विजय कृष्ण न चराज्यम सुखा च और मुझे कहीं पे भी श्रेय नहीं दिख रहा है न तो श्रेय अनुपस्या में श्रेय मतलब वास्तविक लाभ हित कि ये जो सब स्वजन हैं इनको मारने में मुझे कोई लाभ नहीं दिख रहा है हित नहीं दिख रहा है वास्तविक लाभ नहीं न कांक्ष विजय कृष्णा तो इसलिए हे कृष्णा मुझे विजयी नहीं चाहिए मुझे विजय की इच्छा नहीं है युद्ध में लड़के विजयी नहीं होना है न चाह राज्यम सुखानी चाहे और मुझे फिर युद्ध में नहीं लड़ोगे राज्य कहाँ से मिलेगा तो राज्य भी नहीं चाहिए राज्य नहीं होगा तो सुख कहाँ से सुख भी नहीं चाहिए ये अर्जुन बता रहे हैं कि मुझे मुझे ना तो युद्ध में विजयी होना है न तो राज्य चाहिए और ना ही सुख चाहिए छोड़ो सब इनको मार करके क्या लाभ है कुछ लाभ नहीं होने वाला कुछ हित नहीं है वास्तविक हित नहीं है तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में सारे बद्धजीव शारीरिक बंधनों संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा सूर्य में प्रवेश करने के योग्य होते हैं यह है एक तो क्षत्रियमिक अनुशीलन में लगा रहता है अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था अपने संबंधी को संबंधियों की तो बात छोड़ दे वो सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा पता वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं, नहीं होता <coughs> उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहां <coughs> वह एकांत में निराशा पूर्ण जीवन काट सके किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चल... राज्य चाहिए चल... क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता किन्तु अर्जुन के पास राज्य कहा है उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधो से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे जिसे वह करना ही नहीं चाहता है चाह रहा है इसलिए वह अपने को जंगल में एक एकांत वास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है इसलिए भी अर्जुन को नहीं चाहिए राज्य में नहीं चाहिए सुख भी नहीं चाहिए इसलिए उसने निर्णय कर लिया है कि लड़ना नहीं है हरे कृष्णा इसलिए उसने निर्णय कर लिया है कि अभी लड़ना नहीं है ये शब्दों से ये बता रहे हैं कि उनको लड़ना नहीं है तो जंगल में चले जाएंगे कि राज्य के बिना तो क्षत्रिय रह नहीं सकते इसलिए क्षत्रिय धर्म छोड़ के जंगल में चले जाएंगे ये सोच लिया है <coughs> फिर वो कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं किमनो राज्य न गोविंदम कि भोगेर्जीवीते न वा यमें कांक्षि नो राज्य भोगा सुखा चिता युद्ध प्राण त्यक्त च आचार्यात्र पिता महा मातुलाशुरा पौत्राश्वाला श्वाला हूं घनि मधुसूदन अभी त्रैलोक्य राज्य से हेतु तो किमी कृते निहत्य धात राष्ट्र न का जनादना यहाँ पे अभी अर्जुन कारण पूरा बता रहे हैं यहाँ पे तो है, स्वजनों को मारकर के क्या मिलने वाला है श्रेय नहीं होने वाला तो अभी ये पूरा कारण बता रहे हैं वो राज्य और सुख क्यों नहीं चाहते किम न राज्य न गोविंद ऐसे राज्य से क्या लाभ होने वाला है राज्य ही क्यों नहीं मिल जाए ऐसे राज्य से क्या लाभ किम भोगेर नवा और ऐसे भोग, भोग मिलने से भी क्या लाभ है, है? कैसे? कैसे भोग मिलने से क्या लाभ है ऐसा राज्य और ऐसा भोग मिलने से क्या लाभ है गोविंदा? ये शाम अर्थ है नो कि जिसके लिए हम राज्य भोग और सुख को इच्छा कर रहे हैं ये शाम नो राज्य भोग सुखानीचा राज्य भोग और सुख हम जिन लोगों के लिए इन चीजों की आकांक्षा कर रहे हैं इच्छा कर रहे हैं वो सब तो में अवस्थिता युद्ध है वो सब तो अभी युद्ध में आ गए में अवस्थिता युद्ध है वे सब इस युद्ध में तो आ गए हमारे सामने अपने प्राण और धन को छोड़ करके उस सबको दाव पे लगा करके वो लोग तो युद्ध पे आ गए दिन के लिए हमको ये सब चाहिए राज्य वही सब युद्ध में मरेंगे हमको राज्य का क्या लाभ होगा इसका क्या मतलब है ऐसे राज्य नहीं चाहिए वो सब की लिस्ट दी फिर कौन कौन ये सब आचार्य सब आचार्य गुरुगण पितर सब पितरी दादा परदादा दादा नहीं, नहीं। पितरीगण मतलब पिता के समान पिता चाचा मामा ये सब पुत्रगण पुत्र, पुत्र की उम्र के सब तथा वच पिता महा और पिता महागण सब दादा परदादा इत्यादि मातुलाहा मातुला मा को मैंने कल क्या बताया शायद गलत बताया मामा लोग आप सही बताया मामा सब मामा ससुराहा ससुर लोग सब पौत्रहा सब पौत्र लोग श्यालाहा श्याला हा, श्याला हा मतलब? ना ना। सब श्या, मतलब संबंधी कथा ये सब लोगों को एतान न हन्तुम मी इनको मैं मारना नहीं चाहता तो मधुसूदन भले ही मैं क्यों नहीं मर जाऊ उनके द्वारा मैं क्यों नहीं मारा जाऊँ घना तो मतलब मुझे मार क्यों नहीं दे मधुसूदन फिर भी मैं इनको नहीं मारना चाहता ये ये हम सब आचार्य पितरा जो सब इन सबको मैं नहीं मारना चाहता अपी त्रीलोक के राज्य से है तो क्यों मही कृत है तीन लोगों का राज्य ही क्यों नहीं मिल जाए इन लोगों को मार करके पृथ्वी की तो बात ही छोड़ो मित इस इस पृथ्वी के लिए मैं इन लोगों को मार दू पृथ्वी की तो बात छोड़ो तीन लोगों के राज्य भी क्यों नहीं मिल जाए इन लोगों को मार करके तीन लोगों के तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इनको नहीं मारना चाहता तो है ना भावना वैसे सही है ना सही है निहत्या धारत राष्ट्र न का जनार्दन है जिनार्दन, ये के जो सब पुत्र है उनको मार करके हमें क्या मजा आने वाला है इस प्रकार से अर्जुन अपना कारण भगवान के समक्ष रख रहे हैं कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते यहाँ पे मुझे छोड़ना था प्रार्थना करके अर्जुन के सब ले लेते हैं फिर तात्पर्य हो जाएंगे नौल नौल। नौल। नौल। नौल। नौल। तो अभी ये बता रहे हैं मैं बोलूंगा तो अर्जुन कारण बता रहे हैं देखिए पूरा अच्छी तरह से कारण समझ लीजिए पहले अर्जुन विषाद योग है ना तो अर्जुन ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा है अर्जुन महान है ना तो ऐसे राज्य से क्या लाभ जिनके लिए राज्य चाहिए जिनके लिए सुख चाहिए वो सब तो सामने आगे उनको मार करके फिर हमको क्या राज्य का भोग मिलेगा अकेला अकेला राजा क्या करेगा सब सब सब चले गए जिनको दिखाना था राज्य वो सब तो चले गए अभी हम अकेला रह गए उसका क्या मतलब तो तीनों लोगों का राज्य भी क्यों नहीं मिल जाए वो भी नहीं चाहिए पृथ्वी की तो बात छोड़ उनको मारकर के हमको क्या मिलने वाला है क्या मजा आएगा हमको पापमे वेदस्म हितायी नस्मार स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव हे माधव इनको मार करके जो सब आत आतता है आतताई मतलब जिसने मा, मान लो कि कोई हमारा घर जला देता है धन लूट लेता है पत्नी को भगा के लेके जाता है घातक हथियार लेकर के हमको मारने आता है ऐसे छह प्रकार के टोटल आतताई है तो शास्त्र में बताया कि ऐसी आतताई को मारने से पाप नहीं लगता है वो तो छे के दूरी करने की वो सामान्य व्यक्ति नहीं है ये सब आत हमारे सगे संबंधी तो आतताइयों को मार से मारने में पाप नहीं लगता एक बात है लेकिन सगे संबंधियों को मारने में पाप लगता है इसलिए इनको नहीं मारना चाहिए इनको मारेंगे तो हमको पाप लगेगा। दस्मान इसीलिए तस्मात न लगे पापम तो इनको मारना हमें शोभा नहीं देता है ये सब धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के जो पुत्र और जो सब बंधु बांधव है इनको मारना हमें शोभा नहीं देता है माधव स्वजन को मारने से हम कैसे सुखी हो सकते हैं सजन को मार करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं आप तो माधव हो माधव मतलब लक्ष्मीपति लक्ष्मीपति जो भाग्य की देवी है उसके पति हो तो आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो कि जिससे दुर्भाग्य होगा आप समझो इससे तो सब दुर्भाग्य होगा पाप आएगा यद्यपि ए पश्यन्ति लोभोंपहत चेतस कुल क्षम कृत दोष मित्रोह पातक कथम न जेयमस्म पापास्मर्ति कुल दोष प्रपश्य जनाद यदि हाँ ये लोग जो है वो इस ये दोष नहीं देख पा रहे हैं यद्यपि एते ये लोग जो सब एते न पश्चन्ती नहीं देख रहे हैं लोभ से उनकी चेतना अपहरण हो गई है इसलिए मतलब उनकी चेतना में लोभ भर गया है लोभ अपहत चेतसा उनकी मति मारी गई है लोभ से इसके कारण ये लोग नहीं देख पा रहे हैं यद्यपि उनकी कुल क्षय करने में जो दोष होता है और जो सब सगे संबंधी मित्रों को मारने में जो दोष होता है जो पा जो पातक जो पाप होता है इसको वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उनकी चेतना लोभ से हट हो गई है मतलब लोभ से हर ली गई है यद्यपि वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं देख रहे हैं इस दोष को कथम न गे मसमा ये पाप को हम क्यों नहीं देख रहे है हमारी तो मती लोभ से नहीं मारी गई ना तो हम क्यों नहीं देख रहे है ऐसा अर्जुन कह गया कथम नशा भी हमारे द्वारा क्यों ये नहीं देखा जा रहा है जो पाप है तो इसलिए ये पाप में नहीं लगना चाहिए कुलक्षयम कृषम दोषम प्रपच्यत भीर जनार्दना प्रपच्यत भी मतलब जो देख सकते हैं ऐसे लोगों के द्वारा क्यों नहीं देख देखा जा रहा है हम लोग जो देख सकते हैं वो लोग ऐसे कार्यो में क्यों लगे जो नहीं देख सकते उनको लगने दो ये अर्जुन का लॉजिक लॉजिक है फिर अर्जुन बताते हैं देखो कुल में क्या क्या दोष होते हैं यदि हो जाएगा इस प्रकार से जो पाप लगेगा कुल अक्षय हो जाएगा तो कुलक्षय प्रणशंति कुल, कुल धर्म सनातना धर्मे नष्ट कुलम सम विभव होता कुल क्षय होने से जो कुल धर्म है वो नष्ट हो जाएगा और जो धर्म नष्ट हो जाएगा तो पूरा कुल अधर्म में लग जाएगा अधर्मा भी भगवान कृष्ण प्रदूषंती कुल स्त्रिय त्रिशु दुष्टाशुवाषण जयंते वर्ष वर्ण शंकर और फिर अधर्म में जब लग जाएंगे सब तो कुल की स्त्रियाँ दुष्ट हो जाएगी और दूषित हो जाएंगी दुष्ट हो जाएंगी तो वो दुष्ट स्त्रियों से जो उत्पन्न होगी वो सब संतान वर्ण संतान उत्पन्न होगी नाला संतान उत्पन्न होगी और शंकर नर का एवं कुलान कुयती पित्र ही ये लुप्त पिंडोदक क्रिया और ऐसी जो नालायक संताने हैं वो नरक जैसा वातावरण बना देगी वो लोग पिंडोदक क्रिया इत्यादि कुछ भी नहीं करेंगे इसके कारण उनके जो सब पितृगण हैं जो सब नरक में गिर जाएंगे और स्वर्ग में वहां से नरक में गिर जाएंगे सब लोग नरक में हो जाएंगे क्योंकि पिंडोदक क्रिया नहीं हो रहे हैं तो पूरा सब जगह पे नरक जैसा वातावरण हो जाएगा दोषे रहते वर्ण शक उत्ते जाती द्रेंगे द्रेंगे है दोषे ही कुलग ना नाम ये जो सब कुल को नष्ट करने वाले जो लोग है उनके दोषो के कारण जो ये दोष वर्ण शंकर उत्पन्न नालायक संतान उत्पन्न करने वाले जो दोष हैं ऐसे दोष जो नालायक संतान उत्पन्न करते हैं ऐसे दोषो से जो जाति धर्म है वर्ण धर्म है जो है सब वो खत्म हो जाता है उत्सद और जो कुल धर्म है वो भी खत्म हो जाता है तो शाश्वत रूप से अभी तक चल रहे हैं और कुल धर्माना, जनार्दना, नरके नियतम वासो और जिनके कुल धर्मा नष्ट हो गए इस प्रकार से जाति धर्म धर्म कुल नष्ट हो गए हैं ऐसे मनुष्यों के नरक में नियत रूप से उनका वास होगा ये मैंने सुना है तो केवल मेरे नरक में जाने की बात नहीं है मैं हमारे पाप करने की बात नहीं है लेकिन ये तो युद्ध से आगे आने वाले सब लोग पाप में पड़ते रहेंगे और नरक में जाते रहेंगे ये हम कर रहे हैं ऐसे युद्ध से और पिछले वाले भी ऐसी पितरीगण तो गए हम भी जाएंगे और आगे आने वाले के लिए हम ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं कि वो सब तो हमेशा नरक में जाएंगे तो ये क्या करने जा रहे हैं बता महत पाप हम कर तुम व्यवस्थिता वो इतना महान पाप करने के लिए हम तैयार हो गए अभी क्यों यद राज्य सुख लोभ है ना क्योंकि हमको एक तुच्छ राज्य हम स्वजनों को मानने के लिए तैयार हो गए हम नहीं, तो स्वजन मुद्यता तो नहीं, तो नहीं नहीं ये तो नहीं कर सकते ये तो नहीं कर सकते भाई ये तो बहुत महान चीज है अर्जुन को भी बोलते ही समझ में आया ये तो और महान है वो तो पहले अपने बाप का सोच रहा है लेकिन फिर ये सब एक के बाद एक के बाद एक सोच रहे अरे ये तो ही नहीं ये तो राए राए है तो इतना अरे अरे नहीं करना है यदि धारत राष्ट्र भाई धारत राष्ट्र लोग जो है धृत राष्ट्र के जो लोग मार दे मुझको कोई बात में कोई प्रतिकार नहीं करने वाला मेरे पास कोई हथियार नहीं है उनके पास भले हथियार हो वो लेकर के मुझे मार दे वो ज्यादा अच्छा होगा अच्छा ये सब उनके द्वारा संजय उत्जुन संख्य रथो रथोपस्त विसृज सरम चापम शोक संविघन मानस इस प्रकार से ऋतुराज को बता रहे हैं संजय कि अर्जुन युद्ध मैदान पे इस प्रकार से बोल करके अर्जुन रथ पे बैठ गए रथ। रथोपस्थ रथो रथ के बाजू में बैठ गए नहीं रथ पे बैठ गए तो रथ इस प्रकार से अर्जुन रथ पे बैठ गए विसृज सशरम चापम चापम मतलब धनुष मतलब बाण तो धनुष और बाण दोनों को साथ में साइड में रख के छोड़ करके अपना मन शोक से संविग्न हो करके रथ पे बैठ गए मैं नहीं लड़ूंगा <laughs> और रो रहे हैं तो ये है अर्जुन के कारण नहीं लड़ने के लिए कल मुझे आप बताइएंगे कल जब आएंगे सोच करके की इसमें समस्या क्या है सही तो, तो बात है तो मेरा प्रश्न है। समस्या क्या है आप लोगों को बताना है क्या यदि सही बात है तो फिर ये सत्रह दे की जरूरत नहीं है अर्जुन सही थे युद्ध गलत हुआ बहुत सारे लोग कहते इसमें इसमें गलत क्या है इसमें तो सब सही बात ही तो है इसमें क्या पड़ी पड़ी पुरा, पुरा वो है पूरा पूरा पूरा वो पढ़ी लेकिन मुझे आप बताइए इसमें गलत क्या है नहीं लगता सही एकदम पूरा लॉजिक लगा अर्जुन को राज्य अपने लिए नहीं चाहिए इस राज्य का करना क्या है इससे ये इतने बड़े महत्प व्यवस्था सुख लोभ है ना जम तुम सजेन मुद्यता राज्य में, तो में तो सब होते है ना और राज्य में सिर्फ क्षत्रिय तो मरेगा ब्राह्मण तो जिंदा ही जिंदा ही शूद्र मर गए। नहीं चलता है ना क्षत्रिय जाएंगे तो फिर राज्य में कुछ धर्म चलेगा नहीं ना धर्म को पकड़ के चलते तो थे ये लोग वो आप मुझे सोच करके कल नहीं, रहे रहे तो नहीं, है, तो नहीं है कल पूरा आइए अच्छे से सोच के आइए सो सोच क्या आगे नहीं तो फिर परसों सोच के आएंगे कल नहीं सोचा तो कल इधर सोचने का समय देना पड़ेगा ना मुझे नहीं अभी सोच रखा है इतने से नहीं चलेगा पूरा आएगा और डिस्कशन आएगा पढ़िए अच्छे से सोचिए शिल प्रभुपाद की जाए भगवदगीता